होता है वह वह नष्ट होता है यह घड़ा नष्ट होने वाला है कि प्रतिज्ञा हेतु दिया क्योंकि यह उत्पन्न हुआ है घड़ा नष्ट होता है यह प्रतिज्ञा हेतु दिया क्योंकि यह उत्पन्न होता है कैसे जैसे कि यह कपड़ा जो जो उत्पन्न होता है वह वह नष्ट होता है अब यह सिद्धांत में तो यह सिद्ध करते हैं हम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 निगमन मतलब वहां पर निश्चय पूर्वक अंत में कथन कर देते हैं हेतु पूर्वक प्रतिज्ञा का पुनर्कथन करते हैं ये निगमन कहलाता है ठीक है उस पंचाव्य में हम और ज्यादा नहीं जाते तो पूर्व पक्षी को कहा कि आपके पक्ष में दृष्टांत की सिद्धि नहीं हो पाएगी इसलिए आत्मा क्षणिक है इसको आप सिद्ध नहीं कर पाएंगे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 तो मिट्टी का यानी कारण का होना भी आवश्यक है तभी कार्य बन सकता है इसलिए कहा पूर्व अपाय पूर्व पक्षी के मत में कह रहे हैं क्षणिकवाद में कि पहले के नष्ट हो जाने पर कारण के नष्ट हो जाने पर तो उत्तर का अयोगा तो, कार्य तो बन ही नहीं सकता इसलिए आपका क्षणिकवाद ठीक नहीं है अगला सूत्र देखिए बोलिए तदभावे उभय व्यभिचारात न बोले तद, तद भावे यदि उस तत्व मतलब है यहां पर कारण का कारण का अभाव हो तो कारण का यदि अभ नहीं भावे है कारण का यदि भाव हो तो पिछले सूत्र में था कि पूर्व का अपाय कारण का अभाव हो गया तो कार्य नहीं हो सकता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 आपके मत में पूर्व पक्षी के मत में तो पिछला वाला यदि है तो इस समय आगे वाला नहीं है क्योंकि अभी उससे वो बनाई नहीं है इसलिए कहा तदभावे यदि कारण विद्यमान है तो तद अयोगात तत्का मतलब यहां पर है कार्य तदभावे में पहला जो तत है उसका मतलब है कारण दूसरा जो तत है उसका मतलब है कार्य तद तो उस जो जिस समय कारण है तो उस समय कार्य नहीं है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 आधार तो ये क्षणिकवाद का थोड़ा सा हुआ आगे विज्ञान शुरू होगा अभी इस बारे में को कुछ पूछना तो उनको पीछे दीजिए माइक ये क्षणिकवाद की जो बात आ रही है ये प्रतीक्षण होने वाले परिवर्तन से संबंधित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 तो जितने भी पदार्थ हैं उन पदार्थों में तो परिवर्तन दृष्टि देखने को, को मिलता है ठीक है कार्य जगत जितना है वो परिवर्तनशील है ठीक है यहां उसी की चर्चा चल रही है आत्मा का जो विषय हम इसमें उठा रहे हैं ये आत्मा से संबंधित चर्चा है इसलिए हम एक क्षणिक की या परिवर्तन की जो बातें है उनको इस तरह से व्याख्या कर इसलिए लेकर के आए क्यूँकी प्रसंग तो आत्मा का था बंधन का मुक्ति का था पूर्व पक्षी चूंकि आत्मा को भी क्षणिक मान रहा है और आत्मा को क्षणिक सिद्ध करने के लिए उसने कहा कि स्थिर कार्य असिद्ध है स्थिर कार्य सिद्ध ही नहीं है इसलिए सब चीजों को अस्थिर मान रहा है और उस प्रसंग वसात कार्य जगत भी आ गया तो वहां पु... सिद्धांती को कहना पड़ा कि अगर आप ऐसा क्षणिक मानते हैं जहां उत्पन्न और नष्ट हो रहा है तो कारण कार्य संबंध भी नहीं बन पाएगा इसलिए ये कार्य जगत की वस्तुओं की भी चर्चा यहाँ पर आ गई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 हम अपनी उस बात को समझते हैं जानते हैं लेकिन एक जन्म से दूसरे जन्म के बीच में मृत्यु तो स्मृति को नष्ट कर देती है पूर्व जन्म की तो कोई ऐसी स्मृति नहीं रह जाती है तो वहाँ पर इसे कैसे देखिये सामान्यतः तो ये बात ठीक है कि पूर्व जन्म की हमें स्मृति नहीं रहती है लेकिन कुछ उदाहरण मिलते हैं बच्चों में कुछ बच्चों में जिनको पूर्वजन्म की स्मृति भी होती है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 इसका मतलब है कि वो एक स्थिर आत्मा वहां पर विद्यमान है ऐसा। अन्य कोई पूछना जी चालीसवां सूत्र फिर से एक बार बता दीजिए और इसमें उभय व्यविचार से क्या मतलब है ये थोड़ा सा समझ नहीं आया जी चालीसवां सूत्र इनको आगे दे दीजिए देखिए 40वें सूत्र में है तदभावे तद का मतलब है यहाँ पर कारण के होने पर पूर्व में जो पिछले सूत्र में जो पूर्व शब्द था उसको यहाँ तथ से ग्रहण किया पिछले सूत्र से ये विपरीत कथन किया जा रहा है पिछले सूत्र में उनचालीसवें सूत्र में था पूर्व अपाय कारण के हटने पर तो यहाँ पर कारण के न हटने पर यानी तद उसके होने पर जब कारण है तब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 पहला था पूर्व अपाय उत्तर अयोगात एक एक विचार दूसरा विचार है तदभावे तद तो इन दोनों ही प्रकार से विचार से आपका कथन ठीक नहीं आचार्य जी इसमें जो क्षणिक वाद जो हम पढ़ रहे हैं इससे पहले भी ये किसी और शास्त्र न्याय दर्शन में भी आता है जब हम आत्मा की सिद्धि की बात करते हैं तो उसमें देह को क्षणिक बताकर आत्मा को सिद्ध करते हैं, कि है की आत्मा नित्य है स्थिर है अब इस दर्शन में आत्मा को भी अस्थिर बताया जा रहा है कि क्षण प्रतिष्ठण आत्मा बदल रहा है और ईश्वर के विषय में तो कुछ ऐसा है ही नहीं शायद यही होगा ईश्वर के विषय में भी तीसरा कि श्रोति के विरुद्ध है दृष्टांत की स्थिति नहीं पहले, पहले पहले वाली बात को पहले लेते हैं की है इस दर्शन में आत्मा को अस्थिर बताया जा रहा है क्षण प्रतिष्ठ बदल रहा है तो है। फिर उसका तो, कर्तृत्व नहीं इस दर्शन में नहीं बताया जा रहा है ये तो पूर्व पक्षी की बात है मतलब क्षणिकवाद की बात कर रही हूँ क्षणिकवादी जो कहते हैं उसकी बात कर रही हूँ चाहे कहीं भी बता रहे है किसी भी नहीं लेकिन नहीं। ये इस इस दर्शन की ये नहीं कह सकते कि इस दर्शन में आत्मा को क्षणिक बताया जा रहा है ऐसा नहीं बोलिए इस वाक्य का अर्थ क्या निकलेगा की दर्शन आत्मा को क्षणिक मान रहा है नहीं क्षणिक आत्मा को क्षण प्रति क्षण परिवर्तनशील बता रहे मानता है मानता है क्षणिक ऐसा मानता है अब आगे प्रश्न बोलिए तो क्षण प्रतिक्षण यदि हर वस्तु ऐसे ही बदलती रहेगी तो फिर कार्य कारण भी सिद्ध नहीं हो पाएगा कौन किसका कारण है कौन किसका परिणाम है बताया ही। तो ये सिद्धांत कहना क्या चाहता है इस सिद्धांत में है क्या चीज मूल रूप से ये क्या सिद्ध करना चाहते हैं और दूसरा जब किसी भी चीज़ की सिद्धि नहीं हो पा रही है जैसे कार्य की और दूसरी चीजों की तो हम इसको बार बार इसको इतना महत्व क्यों देते हैं बात को बात को महत्व नहीं दे रहे उसका तो खंडन कर रहे हैं इतने सारे सूत्र नहीं सूत्र इस तो इसलिए बनाने पड़े क्योंकि उस समय ये प्रवाद चल रहा था जब भी किसी समाज में यदि कोई ऐसी बात चल रही हो तो वो चीजें कथन की जाएंगी पर ये सिद्ध क्या करना चाहते हैं मैं बस ये जानना चाहिए सिद्ध ये, ये करना चाह रहे हैं की आत्मा स्थिर होता है आत्मा स्थिर होता है इस प्रसंग में क्षणिक वादी शनिक वाद है क्या चीज ये पूछना चाहते हैं वाद ये है कि कोई चीज जो जो भी विद्यमान है अभी वो अभी उत्पन्न हुई और अगले ही क्षण में वो स्वमान को उत्पन्न करके नष्ट हो जाएगी अपने आप ही इसमें कोई करने वाला नहीं है नहीं वो स्वभाव है ऐसा वो तो क्षणिक का मतलब क्षणिक रहने का स्वभाव है ऐसा उसमें कोई कारण नहीं मानता तो यही बस एक ही सिद्धांत है उनका की हर चीज नष्ट होती है ऐसा ही वो मानते हैं हर चीज परिवर्तित होती है ये तो दूसरे भी मानते हैं पर उस परिवर्तन को वो इस रूप में प्रस्तुत कर देते हैं या कहते हैं वो अलग ढंग से ले लेते हैं उनका यही मानना है तो मतलब इतने सारे विषयों में से एक इन्होंने एक ही चीज को सिद्ध करने का प्रयास किया है की कि हर वस्तु परिवर्तनशील है नहीं मतलब ये ये विषय नहीं है वास्तव में क्षणिकवाद का विषय क्षणिक वाद भी परिवर्तनशील नहीं सिद्ध करना चाह रहे परिवर्तनशील तो एक कौन कथन है ऊपर ऊपर से वो तो उत्पन्न होती है नष्ट होती है ये सिद्ध करना चाह रहे हैं परिवर्तनशीलता तो सिद्ध है ही ना स्वीकार करते ही हैं सभी परिवर्तनशीलता को सिद्ध करते हुए ये भी वो कहते हैं परिवर्तनशील है लेकिन परिवर्तन परिवर्तन परिवर्तन ये शब्द नहीं बोलेंगे परिवर्तनशीलता को सिद्ध करने के लिए वो उत्पादनाश उत्पाद विनाश इस पे आ गए वो एक बात हो गई तो इसका फिर अर्थ क्या निकलता है मतलब निष्कर्ष क्या निकलता है वो कहते हैं कि इससे क्षणभंगुर है इससे कोई मोह नहीं रखो छोड़ो इसको और वैराग्य तो करके मुक्ति में जाओ तो सिर्फ वैराग्य से मुक्ति होती है वैराग्य से मुक्ति होती है वैराग्य भी तो विवेक की ज्ञान की पराकाष्ठा ही है तो वैराग्य किससे करना, कि और कि किस करना है और राग किससे करना है इससे नहीं भाई हर चीज कोई है ही नहीं जैसे हम भी सब बोलते ही रहते हैं ना कि पैसा आना जाना है क्या उससे मुक्ति फिर हम अपने सिद्धांत में ये शरीर नष्ट हो जाएंगे कब कौन रहेगा कितने दिन के साथ ही है चले जाएंगे क्या इनसे राग करें द्वेष करें ये भाषा तो हम भी बोलते हैं हिंदू वो इसको और अधिक उसमें बोलते हैं कुछ स्थिर नहीं है किससे राग कर रहे हो आप किससे द्वेष कर रहे हो कोई है ही नहीं किससे किसका बदला चुका रहे है? इसने मेरे साथ ऐसा किया मैं इसके साथ ऐसा करूंगा बदला चुकाऊंगा अरे जिसने किया था वो तो जा चुका ये तो दूसरा है क्या बदला लेना है क्या करना छोड़ो सारी बातें है उनकी उस तरह से करना और मुक्ति को ये स्थाई मानते हैं वो भी क्षण की है उनकी मुक्ति हाँ। और मुक्ति किसकी हो रही है वो भी वो है ही वो तो सारे दोष आते हैं ना योग दर्शन में भी व्यास भाष्य में आती है कि साधना किसने की और जब आप खुद रहोगे ही नहीं तो वो क्यों दूसरे के लिए प्रयत्न करेगा व्यासभाष्य में कई जगह आया वो विस्तार से किया है वो तो संगत नहीं है तो फिर ये सिद्धांत संगत ही नहीं है कहीं पर भी इसकी एप्लीकेशन नहीं है तो फिर इसको हम क्यों पढ़ते हैं क्यों इसको इतना खंडन करने के लिए <laughs> <laughs> दुरी को हटाने के लिए अब वो कोई बीच में बात रखेगा तो सिद्ध समाधान तो करना पड़ेगा अब मान लो अंडा नहीं खाना है मांस नहीं खाना है लेकिन उधर आ रहा है कि रोज खाओ अंडे संडे हो या अंडे वो बार बार आ रहा है तो बार बार खंडन करना पड़ेगा न?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 गंदगी की बहुत चर्चा चल रही है कि सफाई होनी चाहिए तो गंदगी तो अच्छी है ही नहीं कंड है फिर क्यों चर्चा चल रही है उसकी उसको हटाने के लिए उसको हटाना चाहते हैं किसी तरह इसको भी हटाना चाहते हैं तो है। वो मानते हैं वैसे वो सारी चीज मानते हैं लेकिन सिद्धांत ही कि आपके पक्ष में तो ये युक्ति न्याय विरुद्ध कहा ना कि करे कोई भोगे कोई इसे पाप पुण्य की व्यवस्था ही नहीं बनेगी आप ये दोष दिखाते हैं उसके अकृत का अभ्यागम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 और उस प्रसंग में बीच में शनिक बात की बात भी आई और उसी प्रसंग को और आगे चलाएंगे विभिन्न भिन्न मान्यताएं हैं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 तो दोनों कारण है मिट्टी भी कारण है और कुम्हार भी कारण है लेकिन दोनों में अंतर क्या है घड़े की दृष्टि से देखिए एक चेतन और जड़ का तो अंतर बताया वो इनका स्वतंत्र अंतर बताया आपने कि मिट्टी जड़ है और कुम्हार चेतन है लेकिन आपको कैसे बताना घड़े को ध्यान में रखते हुए एक मिट्टी और कुम्हार का अंतर देखिए वो बताइए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 नमस्ते ये उन्नीसवा सूत्र है प्रश्न संख्या 15 पर जी इसमें नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव से जो बात कही थी तो ये हमने नित्य को मुक्त के साथ जोड़ा युक्ति से हम जोड़ रहे हैं या ये सूत्र स्वयं में बता रहा है सूत्र में तो सब इकट्ठा लिखा हुआ है जी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 नित्य को अलग से भी न जोड़ेंगे तो स्वभाव शब्द से भी ये बात आ सकती है यदि स्वभाव नित्य वाला ही होता है तब तो फिर उसका बदलना असंभव है असंभव है ठीक है तब फिर वो मुक्ति में जाकर मुक्ति में जा ही नहीं पाएगा नहीं। क्योंकि उसका मुक्त तो स्वभाव नहीं है या मुक्त भी स्वभाव है उसका वो तो मुक्ति चाहता है स्वभाव नहीं है मुक्ति चाहने का स्वभाव है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 संसार में भी है बंधन में भी है तो भी किसी न किसी तरह मुक्ति का प्रयास करेगा वो जो नियम बंधा बांधे जाएंगे उससे वो बचना चाहता है आप भी इस आश्रम के शिविर के नियमों से चाहते हैं ना थोड़ा जहाँ अवसर मिले उससे मुक्त होना चाहते हैं। जी, धन्यवाद। पीछे आचार्य जी पीछे पंद्रहवें और सोलवें सूत्र में, में संघात शब्द आया है असंघात और संघात ये आत्मा के संबंध में ये समझ नहीं आया संघात शब्द नहीं है पंद्रह सूत्र में, में असंघात रूप असंगो ही अयम पुरुष है असंघ शब्द का प्रयोग है यहाँ पर नीचे व्याख्या में असंग असंग का मतलब असंघात ही है ठीक है वो उन्होंने अर्थ लिया होगा वैसा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 वो बंधन का कारण नहीं है लेकिन अभी जो चर्चा चली तो कर्म का जो निमित्त कारण है वो तो पुरुष ही है आत्मा ही है ठीक है तो कर्म हुआ निमित्त कारण तो आत्मा ही हुआ जैसे अभी जो था मिट्टी घड़े का वो हुआ उपादान कारण मिट्टी है इस तरह शरीर है तो फिर कर्म जो जो निमित्त कारण को क्यूँ नहीं माना गया वहाँ वो का भी है ठीक है आत्मा कर्म का निमित्त कारण है कोई आपत्ति नहीं है इसमें वो ठीक है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 कुछ और चीज चाहिए तब ये बंधन का कारण बनता है नहीं तो नहीं बनता है तो यहां तो वो चर्चा चल रही है इस दृष्टि से इनका ये कथन ठीक है हो गया आगे देखिए अच्छा कुछ 19वें सूत्र की चर्चा चल रही थी अभी तो उसमें नित्य शब्द का हम स्वतंत्र भी तो रूप से ले सकते हैं अटर्नल अर्थ में लिया जा सकता है नहीं स्वतंत्र नहीं ले पाएंगे इसको नित्य मतलब नित्य है आत्मा हाँ, वो नित्य स्वभाव के साथ जोड़ेंगे अच्छा, क्यूँकी ये संस्कृत की दृष्टि से समस्त पद है स्वभाविभक्ति अंत में लगी हुई है बाकी तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त ये सब समाज नहीं नित्य अलग अलग करेंगे तो हो सकता है लेकिन वो नित्य कौन सा देखिए अगर आप सब शब्दों को अलग करेंगे तो नित्य से शुद्ध से बुद्ध से मुक्त से स्वभाव से भी लेना पड़ेगा अब स्वभाव से क्या मतलब होगा शुरू के चार तो जुड़ जाएंगे इसलिए स्वभाव को सबके साथ जोड़ना होगा नित्य स्वभाव से है नित्य, नित्य, नित्य है स्वभाव जिसका स्वभाव स्वभाव है जिसका शुद्ध स्वभाव है जिसका बुद्ध स्वभाव है जिसका मुक्त स्वभाव वाला जो है ऐसी आत्मा मुख प्रकृति से जाकर के स्वयं नहीं जोड़ सकती बंधन को प्राप्त नहीं हो सकती नित्य स्वभाव नित्य हमेशा रहने वाला हमेशा रहने का जिसका स्वभाव है ऐसा ठीक है तो अब आगे का पार्ट देखेंगे इकतालीसवें सूत्र तक हमने देखा था और यहाँ तक क्षणिक बात को इन्होंने खंडित किया था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 लेकिन सब कुछ विज्ञान ही विज्ञान है विज्ञान के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं विज्ञान मात्र है ये जो कथन है उसका निषेध कर रहे हैं ना विज्ञान मात्रम। विज्ञान भी है और विज्ञान के अतिरिक्त भी चीजें है ये इनका सिद्धांत है तो ना विज्ञान मात्रम, क्यों नहीं है विज्ञान मात्र तो उसके लिए हेतु दे रहे हैं कारण बता रहे हैं भाई प्रतीत है बाहर वो वस्तुएं दिखाई देती है विज्ञान ज्ञान तो अंदर रहता है बोध तो अंदर रहता है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 तद इसका मतलब इसको खोलेंगे तद उसका अभाव होने पर किसका अभाव होने पर ये जो पीछे बाह्य प्रतीति कही थी कि बाहर भी प्रतीत होता है यानी वस्तु यदि आप सिद्धांति पूर्व को कह रहे हैं विज्ञानवादी को कह रहे हैं यदि आप बाहर वस्तु को नहीं मानते हैं उस तत्क वस्तु का यदि अभाव है तो तद अभावे तत्का मतलब वस्तु